सभी महत्वपूर्ण चीजों के संबंध में भ्रांतियां हो जाती जो भी व्यर्थ है उससे संबंध में कभी भ्रांति नहीं होती जो बात जितनी सार्थक है उतनी भ्रांति पैदा होती उसका कारण यह है कि जो जितनी व्यर्थ है हमारी सबके समझ के भीतर होती है और जो जितनी सार्थक है हमारी समझ इस पार पड़ जाती है बात आगे निकल जाती तो जमीन के संबंध में कोई बात हो तो भ्रांति नहीं होगी आकाश के संबंध में बात हुई तो भ्रांति शुरू हो जाएगी तो जितनी ऊंची बात है उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होनी अनिवार्य है क्योंकि हम तो वहीं से पकड़ सकते हैं जहां हम है। और हम वही समझ सकते हैं जो हम समझ सकते हैं जो हमारी समझ के बाहर है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं इसी से भ्रांति पैदा होती अब जैसे यौन तो मनुष्य की समझ के भीतर है सेक्स तो उसके समझ के भीतर है ब्रह्मचरी उसकी समझ के बिल्कुल बाहर है तो वो जो भी ब्रह्मचरी का अर्थ लेगा वो किसी ना किसी तरह से, से सेक्स सेंटर्ड होगा जो भी अर्थ लेगा वो यौन केंद्रित होगा और वहीं से भ्रांति शुरू हो जाए ब्रह्मचरी का कोई संबंध यौन से नहीं है कोई भी संबंध हां ब्रह्मचरी के परिणाम में जरूर यौन पर प्रभाव पड़ते हैं दो बातें समझ लेनी चाहिए एक तो मनुष्य के मन में मनुष्य के ही नहीं समस्त प्राणियों के, के मन में शायद प्राणियों के मन में ये नहीं पौधे वृक्षों वनस्पति के मन में भी सुख का जो अनुभव है वो यौन से बंधा हुआ है और स्वभावतः जिस चीज से सुख का अनुभव बंधा होगा उसी से दुख का अनुभव भी बंधेगा तो सर्वाधिक सुख की कल्पना और कामना भी यौन में केंद्रित है और सर्वाधिक दुख की भी। तो जब भी कभी और किसी बड़े आनंद की बात की गई है तो हमारे पास जो तोलने का मापदंड है वो यौन सुख है हम उसी से तोलते हैं और ये भी हमारे ख्याल में आ गया कि जिन लोगों को वो आनंद उपलब्ध होता है उनके जीवन से यौन एकदम विदा हो जाता है हमारी जो तोल है परम सुख की आनंद की मोक्ष की कोई भी नाम दें तो हम यही सोच सकते हैं कि जैसे अनंत अनंत संभोगों का सुख होगा उसमें शास्त्र में ऐसी बात भी चलती है। अनंत संभोगों का सुख उसमें है तो हम तोल भी सकते हैं अगर हमसे कोई मोक्ष की और आनंद की और ब्रह्म की बात करें तो हम तोले कहा से हमारे पास मेजरमेंट क्या है हमने जो सुख जाना उसी से हम तोलेंगे तो भावता वैसे ही जैसा कुएं का मेंढप सागर के संबंध में भी बात करो तो कुएं से ही दौलेगा वो ये पूछेगा कि तुम्हारा सागर कितना बड़ा है हमारे कुएं से दो गुना बड़ा दस गुना बड़ा पचास गुना बड़ा और उस मेढक को हम कहें कुआ तो मेजरमेंट ही नहीं है सागर का तो फिर वो हम विश्वास करेगा वो कहेगा ऐसा कोई चीज हो नहीं सकती कि कितनी ही बड़ी हो कुए से नब जाएगी क्योंकि बड़ी से बड़ी जो है उसकी दुनिया वो कुए पश्चिमी है। तो हमारे मन के सुख के जो भी छोटे मोटे झरने का हमें अनुभव हुआ है वो सेक्स से संबंधित है। तो जब भी हमसे मोक्ष ब्रह्म आनंद इन सब की बातें की जाती हैं, तो अगर हम अपने मन को टटोले तो हम पाएंगे कि हमारे मन में वो जो यौन सुख है उसमें ही हम गुणा करते हैं और ज्यादा और ज्यादा होगा बहुत होगा कई गुना होगा अनंत गुना होगा लेकिन होगा ये पर योन के साथ हमारे मन में दुख भी जुड़ा है क्योंकि सब सुख की प्रती के बाद दुख की खाई अनिवार्य है जैसे पहाड़ों के साथ खाइय जुड़ी है क्योंकि पहाड़ उठ नहीं सकता बिना खाई बनाए, वो उठेगा तो पास में गड्ढा बनेगा तो सब सुखों के साथ अनिवार्य दुख जुड़े जो उनकी खाइया है सुख जब पीक बनती है तो उसके साथ ही दुख की खाई बन जाती है तत्काल और चरम स्थिति में बहुत देर तक नहीं रहा जा सकता जब आप लौटते हैं तो खाई निकल लड़ जाता तो यौन के साथ सुख भी जुड़ा है दुख भी जुड़ा है इसलिए जब हमसे कोई परम की बात करता है तो हम उसमें एक तरकीब लगाते हैं यौन सुख को आनंद गुना कर लेते हैं और यौन दुख को बिल्कुल काट डालते है तो वहाँ बिल्कुल दुख है ही नहीं ये हमारी स्वाभाविक क्षमता की बात हो रही फिर हमने एक और अनुभव किया है कि कोई बुद्ध हो कोई महावीर हो कोई कृष्ण हो कोई क्राइस्ट हो जो इस आनंद की बात करते हैं उनके जीवन से यौन हम एकदम तिरोहित हुआ देखते हैं। वो वहां नहीं तो एक दूसरी भी हमारे मन में कल्पना सहज जुड़ जाती है कि अगर यौन तिरोहित हो जाए तो यह आनंद मिल सकता भ्रांति इससे पैदा होनी शुरू होती है तो हम यौन को दबाने में काटने में मिटाने में लग जाते तो जो हमारे ब्रह्मचर्य की सारी की सारी भ्रांति स्थिति है वो यौन दमन सेक्स प्रश्न उसका अर्थ हो गया है की दबाओ मिटाओ काटो समाप्त कर डालो क्योंकि हमने देखा है कि जिनके जीवन में वो आनंद घटित हुआ है उनके जीवन में यौन नहीं था उसका अभाव है तो हम अभाव कर रहे तो हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य आ जाए ये गलती तर्क असल में वो आनंद अगर उतरे तो यौन सुख का अभाव हो जाता है इसलिए नहीं कि कि यौन को काटना पड़ता है बल्कि इसलिए कि इतना परमानंद मिल जाता है कि कुएं की कौन फिक्र करे जिसको सागर मिल गया और मेंढक अगर सागर में आ गया और कुएं में लौटने से इंकार कर दे तो कोई कुएं का त्याग थोड़ी कर रहा है सागर का त्याग नहीं कर पा रहा है इसलिए कुए में नहीं जाता इसको बहुत ठीक से समझ लेना जरूरी है मगर कुएं के मेंढक तो यही कहेंगे कि कुएं का त्याग कर दिया तो हम भी अगर कुएं का त्याग कर दे तो हम भी सागर में पहुंच जाएंगे सागर में पहुंचने से कुएं का त्याग हो सकता है हो जाता है क्योंकि कोई अर्थ ही नहीं है वहां लौटने का लेकिन कुएं के त्याग करने से सागर नहीं मिलता और तो कुएं का त्याग कर हो सकता है कुएं के सिल की गर्मी पर ही सिर्फ तड़फना पड़ेगा और कहीं कुछ भी ना कुह भी छूट जाए सागर भी न मिले क्योंकि कुह के बाहर हो जाने का नाम ही सागर नहीं है कुआ के बाहर हो जाने के बाद कुए का पानी तो छूटेगा इसलिए ब्रह्मचरी हमारे मन में यौन तो हमारे मन में भोग है और ब्रह्मचरी हमारे मन में त्याग है जो कि गलत बात है मेरे मन में ब्रह्मचरी परम भोग और परम भोग जब आता है इसलिए भोग हट जाता है हर जो मिस अंडर जिसको कह रहे हैं गैर समझे वो इसलिए पैदा हो गई है कि वो बन गया त्याग कुआ छोड़ दो कुआ तो छोड़ के मेंढक आ जाता है कुएं के बाहर लेकिन वहां तपती तो बहरी तपस्या होती है तब होता है। और कुएं के लिए प्राण तड़फते रोआ चिल्लाता है कि कुएं में वापस चलो लेकिन इस आशा इस लोभ में कि जिनको भी सागर पाना है उनको कुआ छोड़ना पड़ता है वो इस दुख को भी झेलता है तड़पता भी है कुएं के किनारे बैठ के आंख बंद किए चिल्लाता भी रहता है प्यास में भी मरता है रोआ रोवा रोता भी है लेकिन इस आशा में कि इसके छोड़ने से सागर मिलेगा वो तो इस इस दुख को झेलता है तो हमारा जो जो ब्रह्मचरी हमारा जिसको हम ब्रह्मचरी समझे बैठे है वो केवल यौन दमन है वो यौन के कुएं के बाहर जबरदस्ती खड़े हो जाना है और इसलिए जो व्यक्ति भी यौन दमन में लग जाएंगे उनका जीवन सिर्फ सूखता चला जाएगा सब दिशाओं से रिक्त और खाली और जड़ इसलिए आपके तथाकथित ब्रह्मचारियों ने दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया उनका कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि कुएं के बाहर वो तड़फ रहे और बाकी कुएं के मेंढक जो इतना भी नहीं कर सकते वो उनको हाथ जोड़ते तो उनके चरण छोड़े इनके ये बाकी जो मेढक हाथ के चरण छू रहे इनकी वजह से वो वापस कुएं में भी नहीं पाए। ये खड़ा हो पाएका आदर है सम्मान है सन्यास है त्याग है कप है तपस्या है, है। कुए में भी नहीं कून सकते सागर कहीं दिखाई नहीं पड़ा उनकी बेचैनी हम कल्पना नहीं कर सकते जब सन्यासी मुझसे निकट से बात करते हैं उनकी बेचैनी बहुत करती है बस उनको एक ही चैन है कि आप उनको आदर देते है जिस दिन ये चैन आपने खींच लिया वो सब कुएं के भीतर दिखाई पड़े तो मेरी दृष्टि में ब्रह्मचरी कोई निगेटिव कोई नकारात्मक बात नहीं कि सेक्स को छोड़ो यौन को दबाओ ये नहीं है मेरे मन में तो ब्रह्मचरी और बड़े आनंद की तलाश है और उसके लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं हाँ उसके मिलने पर बहुत कुछ छूटता है और मैं सदा इसी तरह देखता पाता हूं कि अगर आपको बड़ा धन मिल जाए तो छोटा धन छूट जाता है जगह भी तो खाली करनी पड़ती है हाथ में कंकड़ पत्थर भरे हुए चले जा रहे हैं और हीरो की खदान मिल गई तो हाथ भी तो खाली चाहिए तो उस क्षण में यह पता भी नहीं चलेगा कब कंकर पत्थर छूट गए हाथ खुलेंगे और हीरे बन जाए हीरे के बंधने भर का पता चलेगा कि हाथ हीरे पे बंध गए और कंकर पत्थर कब छोड़े इसका पता भी नहीं चलेगा इसकी रेखा भी नहीं खींचेगी भीतर की भी कब छोड़ दिए किस तारीख में वो वो छूटेगा इसलिए ब्रह्मचरी को मैं समाधि की बाई प्रोडक्ट मान रहा समाधि की तलाश असली बात है ध्यान की तलाश असली बात है जिस जिस ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे सागर में उतरना शुरू हो जाए जिस जैसे, जैसे आप आनंद के सागर में उतरेंगे वैसे वैसे सुख की आकांक्षा होने लगेगी वो होती ही दुखी चित्त में है कुछ छने लगेगी और एक दिन जिस आनंद के सागर में आप डूब जाएंगे उस दिन अगर कोई आपसे कहे कि आपने बड़ा महान कार्य किया कि कुआ छोड़ दिया तो आप सिर्फ फंसेंगे आप कहेंगे मुझे पता नहीं कुआ कब छोड़ गया कब छूट गया और महान महानकारी तुम कर रहे हो कि तुम कुएं में हो जबकि सागर बहुत करीब महानकारी मैं नहीं कर रहा हूँ वो आदमी कहेगा महान महानकारी तुम कर रहे हो कि जब सागर करीब है और तुम सागर में हो सकते हो तब भी तुम कुएं में हो तो दो तरह के लोग है हमारे पास कुएं में पड़े हुए लोग वे भी सागर से वंचित है कुए कुएं में ही डूबे हुए हैं और दूसरे तरह के वे लोग जो कुएं को छोड़ के बाहर खड़े हो गए हैं वे सागर से भी वंचित हैं और कुएं से भी वंचित है और उनकी पीड़ा असह लेकिन उनकी पीड़ा को हम सहनी बनाते हैं आदर सत्कार सम्मान इस तो मेरे लिए इसलिए मैं ब्रह्मचर्य की अलग से बात ही नहीं करता और ब्रह्मचरी शब्द भी कहता है उसमें यौन से कोई संबंध नहीं है उस शब्द का मतलब है ब्रह्म जैसी चरिया ईश्वर जैसा आचरण उस शब्द से कोई कोई यौन का संबंध नहीं है और शब्द में कहीं कोई बात ही नहीं यानी ऐसे लोगों की चरिया को ब्रह्मचरी कहा जाता है जो ब्रह्म को उपलब्ध हुए जिन्होंने उस परम सागर को अनुभव किया और उस परम सागर का अनुभव करने की वजह से बुंद बुन की तरफा उनकी छूट गई एक एक बुंद का सवाल न रहा बूंद का हिसाब ना रहा, रहा। इन्हें मैं त्यागी नहीं कहता इन्हें मैं परम भोगी कहता क्योंकि ब्रह्मचर्य से बड़ा भोग नहीं है क्योंकि परमात्मा से बड़ा भोगी कोई हो भी नहीं सकता और उसकी जैसी चर्या का मतलब ये है कि जहां आनंद ही आनंद रह गया है जहाँ सब कोर किनारों से द्वार दरवाजों से आनंद बरस पड़ा है अब वो इतना बरस पड़ा है कि वो स्त्री कहा मांगते फिरते हैं किससे मांगते फिर अब ब्रह्मचरी का दूसरा मतलब यह है ऐसा आनंद जो स्वयं से अविरूत होता है अब अब्रह्मचरी का मतलब है ऐसा आनंद या ऐसा सुख जो हम दूसरे में तलाश करते बुनियादी रूप से सुख की दूसरे में तलाश निवार्य रूप से दूसरे व्यक्ति में सुख की तलाश और तलाक्रह्मचरी सुख की अपने में तलाक और अपने में तलाश का नाम ध्यान है इसलिए मैं बात ही नहीं करता ब्रह्मचरी की मैं मेरी समझ यह है कि ध्यान बड़े गहरा हो पहले ब्रह्मचरी उसके पीछे आएगा और वो भोग की तरह आएगा परम भोग की तरह क्या की तरह नहीं हा बहुत कुछ उसके आने से छूट जाएगा मगर वो कचरे की तरह छूटेगा सूखे पत्ते जैसे वृक्ष से गिरते हैं ऐसा गिरेगा क्योंकि नए पत्ते आ गए हैं बहुत हरे पत्ते आ गए हैं और सूखे पत्तों को जगह करनी पड़ गई लेकिन न वृक्ष को पीड़ा है कि पत्ते गिर रहे न पत्तों को पता चलता है कि गिर रहे हैं क्योंकि वे सूख गए और वृक्ष नए पत्तों के आगमन की खुशी में नाच रहा है वो सूखे पत्तों का कहा हिसाब रखे वो गिर रहे वो गिर जाएंगे चुपचाप हवाओं में उनका कभी पता नहीं चलेगा और अगर हम किसी नए पत्तों से लग गए वृक्ष से पूछे की तुम बड़े महात्यागी सारी हवाओं में सड़कों पर तुम्हारे त्याग के पत्ते डोल रहे तो कहेगा कुछ पता नहीं क्यूँकी मैं यहाँ रख ली हूं नए पत्तों के साथ नाचने में पुराने सूखे पत्तों का कौन हिसाब रख हाँ सूखे वृक्ष से अगर गिर जाएं पत्ते जिसमें नए पत्ते ना आए तो हिसाब रखेगा क्योंकि उसके बाद धूट रह जाने वाला है तो हिसाब रखेगा कि कितने कितने गिर गए रोज गिरते हैं इतने उपहार आज किए हैं इतने उपहार पिछले चौमासा में किए थे रोज पत्ते गिर रहे हैं नए पत्ते का कुछ पता नहीं है स्त्री छोड़ दी है घर छोड़ दिया है धन छोड़ दिया है सब छोड़ दिया एक एक पत्ते का हिसाब रखेगा नया तो कुछ अंकुरित नहीं हो रहा है छूट बड़ा होता जा रहा है सूखता चला जा रहा है और पत्ते गिरते चले जा रहे हैं गिराए चला जा रहा है तो उनके घाव भी छूट जाते तो जिसको हम ब्रह्मचरी कहते हैं वो एक तरह की दमित यौन की प्रक्रिया है और मेरे लिए ब्रह्मचरी ईश्वर अनुभूति है विकसित स्थिति और उस अनुभूति के साथ रूपांतरण होता है वो सब बदलता है और जब जब तक हम ब्रह्मचरी को इस अर्थ में न लें, तब तक जीवन के साथ बहुत अनाचार होता है क्योंकि वो जो गलत किस्म का ब्रह्मचरी हमारे मन में निषेध निगेटिव उसने बहुत कलुष पैदा किया क्योंकि जो लोग कुआं छोड़ देंगे और सागर न मिलेगा तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कुए के मेढक उनको नमस्कार करेंगे वैसे ही वे कुएं के पाट पर खड़े हुए तड़फ से लोग कुएं की निंदा करेंगे पूरे वक्त व वो निंदा आपके लिए नहीं कर रहे हैं वो निंदा अपने ही मन को समझाने के लिए कर रहे हैं अगर वो दस मिनट के लिए भी निंदा करने से रुक जाए तो कुएं में कूदने का डर उसको कंडेम करेंगे तो, तो सुबह शाम मंदिर और गुरुद्वारा और सब जगह को समझा रहे हैं लोगों को की वो कुआ बहुत गंदा है ये वो दूसरे को कम समझा रहे हैं ये बार बार कह के अपने को समझा रहे नहीं तो कुएं में कूद जाने का पूरे वक्त रहता अगर उनको सुनने वाला ना मिले कोई ना मिले जो उनसे समझने को राजी हो वो कहे कि ठीक हम सब कुएं में अपने मचे तो आप नहीं पता नहीं कि कि किस क्षण में वो कुएं में वापस कून जाए तो वो जो ट्रिक है उसके पीछे वो कुए की निंदा करते चले जाते हैं निंदा करने की वजह से खुद को कूनने की सामर्थ्य तोड़ते चले जाते हैं आप आदर दिए चले जाते हैं आदर के वजह से अहंकार त्रप्त होता है अहंकार त्रप्त होता है तो कूदना मुश्किल हो जाता है ये दोनों प्रक्रियाओं से जिसको आप दमन वाला ब्रह्मचरी कहें वो पलता है पुसता है अच्छा वो आदमी तो विकृत हो ही जाता है लेकिन जिन जिन से वो बातें करता है उन सबको भी विकार ग्रस्त करता है क्योंकि वो जब कुएं की निंदा करता है उनके सामने जो कुएं में है तो सागरम तो नहीं पहुंचते कुए में रहने वाले लोग लेकिन कुआपाजनक हो जाता है तो वहां जितने भले ढंग से सुसंस्कृत जितने सहज ढंग से वे जी सकते थे वो भी मुश्किल हो जाते क्योंकि उनके मन में भी ये निंदा का स्वर जो कुएं के पाट पे बैठे हुए मेंढक समझा रहे हैं वो उनके मन में भर जाता है जा भी नहीं सकते भोग भी नहीं सकते उनकी कठिनाई भारी हो जाती निश्चय बहुत अद्भुत बात कही है उसने कहा है कि तथा धार्मिक लोगों ने लोगों को सेक्स से मुक्त करना चाह मुक्त तो नहीं हुए लोग लेकिन सेक्स पॉइंट हो गए कोई मुक्त तो नहीं हुआ उससे लेकिन जो यौन की सहजता थी वो विकृत हो गई वो कुरूप हो गई अब एक पत्नी भली भांति जानती है कि पति जो है वो से नरक ले जाने का रास्ता है अब जो पति नरक ले जाने का रास्ता है या जो पत्नी नरक ले जाने का रास्ता है इनके बीच प्रेम का फूल कैसे खिलता सकता असंभव क्योंकि तो जो हमें नरक की तरफ घसीट रहा हो उसके और हमारे बीच प्रेम का फूल नहीं खिलता उसके और हमारे बीच जो भी खिलेगा वो क्रूफ होने वाला है कोई पत्नी अपने पति को आदर नहीं कर सकती कितना ही कहे कि परमात्मा है कोई पति अपनी पत्नी का आदर नहीं कर सकता कितना ही कहेगी कि तो उसका आधा हिस्सा धर्म पत्नी है कितनी ही ये सारी बातें करे क्योंकि सेक्स के संबंध में जो जो दृष्टि है है है है है वो जो जहरीला भाव है, कि पाप है, नरक है, दुख है, यही सब पाप की जड़ है वो तो बीच में खड़ा है और उसी का तो संबंध है सारा पति और पत्नी का पूरा का पूरा कुरुप हो गया है तो कुरुप किया है उन लोगों ने ब्रह्मचरी की एक नकारात्मक दृष्टि ली ब्रह्मचरी को यौन निंदा बनाया उन्होंने उसको प्रूफ कर दिया और वे जो पार्ट पर बैठ गए हैं के, उनके चित्त में हजार तरह की विकृतियां पैदा होंगी जो स्वाभाविक तो मेरी दृष्टि में ब्रह्मचरी की मूल व्याख्या बदलने की जरूरत है मूल व्याख्या वही है उसकी कि वो जीवन के परम आनंद की उपलब्धि है हम परम आनंद को खोजें हम छोड़ने की बात ना करें हाँ परम आनंद मिलने से जो छूटता जाए छूटता जाए जाये, छूट जाएगा और इसलिए और भी एक बात जैसा मैंने कहा कि जो व्यक्ति भी चित्त को दमन करेगा काम का दमन करेगा बहुत समझने जैसी बात है हमारे भीतर जो काम की शक्ति है वही क्रिएटिव फोर्स थी है। हमारे भीतर जो ऊर्जा है काम की वही सृजनात्मक शक्ति थी तो जो कौम सेक्स अप्रेसिव से होगी वो कौम सृजनात्मक नहीं होगी तो कुछ सृजन नहीं करेगी क्योंकि जिस शक्ति से सृजन होता है वो उसी शक्ति की निंदा में लग गई है जिस कोम को एक दफा काम के प्रति दुश्मनी का भाव आ गया उसकी समस्त नैतिकता काम केंद्रित हो जाएगी अगर मैं आज कहू कि फला आदमी चरित्रहीन है तो किसी को ख्याल नहीं आता कि वो झूठ बोलता होगा यही ख्याल आता है कि उसके कोई यौन संबंध न गड़बड़ी होगी किसी को ख्याल नहीं आता कि वो समय का पालन न करता होगा किसी को ख्याल नहीं आता कि आश्वासन पूरे ना करता होगा किसी को ख्याल नहीं आता कि दूध में पानी मिलाता होगा किसी को ख्याल नहीं आता कि ब्लैक मार्केटिंग करता होगा कि टैक्स ना चुकाता होगा ये ख्याल ही नहीं आता चरित्रीन जैसे हमने कहा कि फला आदमी चरित फॉरन ख्याल आता है कि कुछ कुछ सेक्स की कोई गड़बड़ चरित्र जैसे समतुल हो गया और इसलिए भारत में इतनी चरित्रहीनता है यानी एक आदमी सिर्फ इतना ही साधले की दूसरे की स्त्री की तरफ आँख उठा के देखे मन से देखता रहे में सोचता रहे इतना ही पक्का साथ ले पत्नी के साथ जिंदगी गुजारे दूसरे की स्त्री के प्रति कभी कोई भावना लाए फिर वो सब कुछ करे तो भी वो चरित्रीन नहीं होता इसलिए पश्चिम या उन मुल्कों में जहां चरित्र ने व्यापक अर्थ लिया इतना सीमित अर्थ नहीं लिया वहां उनके व्यक्तित्व में नैतिकता और रूपों में खिली तो और छोटी छोटी बातों को भी ख्याल में लेना अनिवार्य हो गया हमारे लिए एक काम भर काफी एक आदमी इतना ही काम करे कि वो किसी तरह सेक्स उसकी जिंदगी से रोक ले तो हमारे लिए महात्मा हो जाएगा और कोई काम की जरूरत ही नहीं है इतना पर्याप्त है कि वो आदमी बैठ जाए एक जगह आंख बंद करके और अपनी जिंदगी बस सेक्स से बचा के गुजार दो तो हमारे लिए परम आराध्य हो एक बड़ी अजीब सी बात <laughs> तो ये क्रिएटिव कैसे हो पाएगा मानता ये क्रिएटिव नहीं हो पाएगा तो हमारी सारी नैतिकता जो है वो ठीक डायमेंशन नहीं ले पाई इसलिए कोई कठिनाई नहीं है हमें बाकी सारी अनैतिकता चलती जाती है उसकी कोई चिंता नहीं पैदा हो और भी एक मैं आपसे कहूँ की जब हम दमन करेंगे अपनी ऊर्जा का तो उसका हम कहीं भी प्रयोग करने में डरेंगे कहीं भी डरेंगे और समस्त सृजन जो है वो उसी ऊर्जा से होता है इसलिए आमतौर से होता है क्योंकि बड़ा चित्रकार है बड़ा मूर्तिकार है संगीतज्ञ है वैज्ञानिक है दार्शनिक है वो अक्सर यौन उसके लिए अनिवार्य नहीं रह जाता उसके बाहर रह जाता है अक्सर बिना कठिनाई के और उसका कारण कुल इतना है कि उसकी जो भी सृजन की शक्ति है वो एक दिशा में आयोजित हो जाए उसमें कोई कठिनाई नहीं आती तो दुनिया में जो भी प्रतिभाशाली आदमी है वो बिना यौन के सहज रह सकता है अगर उसकी प्रतिभा कहीं नियोजित हो गई तो उसके पास शक्ति का एक प्रवाह है और भी एक मजे की बात है कि अगर आप कुछ भी पैदा कर लें, तो यौन की बहुत गहरी से गहरी तृप्ति उपलब्ध होती है क्योंकि यौन की तरप्ती मूलतः कुछ पैदा करने की तरफ्ती है इसलिए स्त्रियां दुनिया में कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चा पैदा करने पर उनका काम पूरा हो जाता है उनको और क्रिएशन का ख्याल पैदा नहीं होता ये बहुत मजेदार बात है कि सारा क्रिएटिव जो भी काम है वो पुरुषों का है का नहीं है यहां तक कि पाक शास्त्र में भी जो खोजें हैं वो पुरुषों की है स्त्रियों की, की नहीं कम से कम चौके में उसकी खोज होनी चाहिए वो वहां भी उसकी खोज नहीं और उसका बहुत गहरा कारण इतना है कि उसके जो सृजन करने की क्षमता है वो बच्चे पैदा करके पूरी हो जाए और पुरुष को बच्चा पैदा करने में पुरुष सिर्फ एक्सीडेंटल उसका कोई बहुत अनिवार्य लंबा कोई हाथ नहीं है वो तो एक क्षण के बाहर बाहर हो जाता है हजारों साल तक ऐसी सैकड़ों कौन थी जमीन को तो जो ये नहीं मानती थी कि संभोग से बच्चे पैदा होते बहुत मुश्किल से एक ख्याल आया है क्योंकि बच्चा तो नौ महीने बाद पैदा होता नौ महीने के कागज इफेक्ट को जोड़ना बहुत बाद में ख्याल आया तो पुरुष तो बिल्कुल ही बेमानी मालूम होता था उसका कोई उसका कहीं कोई बहुत अनिवार्य हिस्सा नहीं है लेकिन स्त्री तो अनिवार्य है वो नौ महीने बच्चे को पेट में रखेगी संभालेगी फिर बड़ा करेगी और इस सब में उसका जो सृजन करने का जो चित्त है वो पूरा हो जाए पुरुष क्या करे तो एडलर जैसे जो इस संबंध में बहुत समझने वाले लोग हैं उनका कहना है कि पुरुष ने और चीजें क्रिएट करके सब्सिट्यूट बताया कि हमको स्त्री से नीचे नहीं है पीछे नहीं है उसने इंफेरियरिटी अनुभव की कि वो कुछ पैदा नहीं कर पाता नहीं स्त्री पैदा करती और वो कुछ पैदा नहीं करता तो उसने मूर्तियां बनाई उसने मकान बनाए उसने ताजमहल बनाए वो आकाश के चांद पर जाएगा वो विज्ञान की खोज करेगा वो शास्त्र लिखेगा वो स्त्री को जवाब दे रहा है कि हम भी पैदा कर रहे हैं और जो ये पैदा कर लेगा उसके भीतर को सकती जो तीव्रता है वो छीन हो जाए ये भी मजे की बात है कि स्त्री जैसे ही मां बनती है उसका सेक्स के प्रति उसकी तीव्रता कम होती चली जाती फिर वो बोझ की तरह ढोक फिर उसके लिए सेक्स नहीं रह जाता मैं तो हजारों स्त्रियों को निकट से उनके व्यक्तिगत मन को जानता हूं मुझे अब तक ऐसी स्त्री नहीं मिली जो सेक्स में बहुत रस रसतूर हो उसका सारा रस मां बनने पर शिथिल होने लगा फिर इस वो बोझ की तरह ढोती है वो बोझ की तरह ढोती रहती है उसको तो क्योंकि उसका क्रिएटिव काम पूरा हो गया उसने कुछ बना दिया जगत में तो जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य को निंदा बना ली यौन की उन लोगों ने सृजन के द्वार भी रोक दिए, और सारी की सारी क्षमता को कॉन्फ्लिक्ट में लगा दिया अपने ही भीतर लड़ाई में लगा दिया जो कुछ पैदा हो सके बाहर वो भीतर लड़ लड़ के नष्ट होता चला गया इसलिए हमारे मुल्क में लाखों सन्यासी हैं हजारों वर्षों से हैं इन सन्यासियों ने इतना काम कर सकते थे ये कि सारी दुनिया हमसे पीछे पड़ जाती क्योंकि सन्यासी के हमने सारी व्यवस्था हमने कर दी है उसे कोई चिंता है न कोई फिकित है न मकान बनाना है न दुकान चलानी है लाखों लोगो को हमने मुक्त रखा है बिल्कुल पूरी तरह से अगर उन्होंने विज्ञान की खोज की होती अगर उन्होंने कला की खोज की होती तो हमारा मुल्क सारी दुनिया में समृद्धतम दान देने वाला मुल्क होता लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसने एक बड़ा काम पकड़ा दिया है आपने वो सेक्स से लड़ता था वो काम इतना बड़ा है कि वो उसमें मुख्य जिंदगी पट जाती बस वो उसी में लगा रहता वो सारा वक्त चौबीस घंटे सन्यासी जो है स्त्री से लड़ रहा है पूरा वक्त उसकी लड़ाई बन जाती तीसरी बात भी ख्याल में लेने जैसी है कि जहां भी यौन का विरोध होगा वहां सौंदर्य के प्रति दुश्मनी पैदा हो जाएगी क्योंकि तो सौंदर्य का यौन से बहुत निकट संबंध है तो सौंदर्य का जो बोध है जो एस्थेटिक बोध है वो कम हो जाएगा और वो बोध अगर कम हो जाए तो जिंदगी बड़ी नीरस हो जाएगी तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा ने हमारे इस मुल्क में तो जिंदगी को बुरी तरह नीरस बनाया बल्कि ऐसी स्थिति ला दी कि जो आदमी अपनी जिंदगी को जितना नीरस बना ले उतना पूज हो जाए जितना गंदा और कुरूप बना ले उतना पूज हो जाए इतना न करे दतोन न करे तो महामुनि हो जाए पाखाने में बैठ जाए और वहीं बैठ के खाना खाए तो परमहंस हो जो एक सौंदर्य का जो बोध है वो, वो हमसे छीन दिया और ये भी बात ध्यान में लेने जैसी है कि जहां जहां यौन का विरोध होगा वहां वहां वो जो जीवन की है कि हम जिए आनंद से वो छीन हो जाएगा और सुसाइडल माइंड पैदा हो जाएगा आंखों चित्त पैदा हो जाए क्योंकि सेक्स बहुत गहरे में वो जो अनंत जीवन चारों तरफ व्याप्त है उसी अनंत जीवन की आगे गति है तो अगर एक बारी ये सेक्स से दुश्मनी शुरू हुई तो जीवन से दुश्मनी शुरू हो जाएगी लाइफ नेगेशन शुरू हो जाएगी और तब एक बोझ और आत्मघात जैसी वृत्ति हो जाएगी जिसको हम सन्यासी कहते हैं मेरे हिसाब से वो सिर्फ इसलिए सुसाइड है हिम्मत नहीं जुटाता है है वो आदमी आदमी तो थोड़ा थोड़ा मारता चला जाता जाता फिर बस एक मरा हुआ रह और हम सब भक्तगण जो उसके चारों तरफ रहते हैं, पूरी तरफ जांचते रहते हैं कहीं से जिंदगी से इसको तो नहीं खाने में रस्त तो नहीं ले रहा गया तो खाने में तो कपड़े पहनने में रस्त तो नहीं ले रहा कोई जिंदगी के प्रति प्रेम का लक्षण तो कहीं से प्रकट नहीं हो रहा है इसे किसी स्त्री इस से तो बहुत हम के बात नहीं कर रहा, रहा। हम सब तरफ से जांच कर रहे हैं। तो एक हमारी कौन पूरी की पूरी इम्प्रिजनमेंट हो गई है जिसमे कुछ कैदी है जिनको हम सन्यासी महात्मा वगैरह कहते हैं और हम सब पहले दार और जब वो सिद्ध हो जाता है जीवन में रख नहीं लेगा तब हम उसके पैर बिल्कुल पक्का आदमी बिल्कुल पक्का ये सब का सब बहुत ही रोगग्रस्त है और बहुत ही गहरी बीमारी को पैदा करने वाला है इधर तो मैं निरंतर ये सोचता हूं कि अगर दुनिया में धर्म को बचना है तो उसे लाइफ अफर्मेटिव होना पड़ेगा जीवन स्वीकार करने वाला न केवल स्वीकार करने वाला बल्कि जीवन में आह्लाद लेने वाला होना पड़ेगा ऐसा धर्म चाहिए जो हंस सकता हो नाच सकता हो प्रेम कर सकता हो प्रफुल्लित हो सकता हो तो ही धर्म बचेगा नहीं तो जिस धर्म ने लोगों की हत्या कर दी वो सब लोग मिलकर उसकी, उसकी हत्या कर देंगे। अब वो बच नहीं। उसने काफी सता लिया बहुत टार्चर किया अच्छी तरह सता लिया और इसलिए आप एक बात देख कर बहुत हैरान होंगे की आमतौर से तपस्वी इडियट बुद्धि जितनी चीज उनके पास नहीं होती अगर वो बुद्धिहीन न हो तो ये जो नातम जी वो कर रहे हैं ये करना बहुत मुश्किल है इस पे सवाल उठेंगे उनके मन में ये क्या कर रहे हैं क्या हो कोई आदमी नुपत्ती बांधे बैठा हुआ है कोई कुछ किए बैठा है कोई कुछ किए हुए बैठा है इसमें इडियो जरूरी है। तो थोड़ी थो थो जड़ बुद्धि होनी जरूरी है इसलिए अगर हम अपने सन्यासियों का आयु क्यों निकलवाए तो किसी भी दूसरी जमात से कम निकले बुद्धि की जरूरत भी, भी नहीं है सन्यासी कोई आवश्यकता भी नहीं हो सकती क्योंकि बुद्धि से जो करना है वो तो उसे करना नहीं कोई खोजना है कुछ बनाना है कोई निर्माण करना वो तो उसे करना नहीं है उसे तो सिर्फ एक कैदी की तरह जो अपने को चारों कप से खुद की जंजीरों से कसकर खड़ा हुआ खड़े रहना इतनी के लिए बहुत ही न्यूनतम बुद्धि आवश्यक है ये स्थिति बिल्कुल ही से जल्दी से जल्दी तोड़ देने जैसी और इधर मैं निरंतर सोचता हूँ सौभाग्य की बात हो सकती है कि एक नया सन्यासी का वर्ग पूरे मुल्क में पैदा किया जाए जो नाच भी सकता है गा भी सकता है हंस भी सकता है जो जीवन में सप्ताह का रस भी ले सकता है और फिर भी एक परम आनंद की अनुभूति की दिशा पर यात्रा पर है उस यात्रा में और इस आनंद भाव में कहीं विरोध नहीं कोई दुश्मन नहीं तो ऐसी कोई ब्रह्मचर्य की धारणा जो सब स्वीकार करती हो आनंद की खोज करती हो मेरी समझ में आती है की समझ में आपने कहा वो परमान प्राप्ति पर। आनंद जाने पड़ जाता है क्या पड़ जाता है आनंद ही नहीं नहीं रह जाता पड़ जाने का मतलब इतना थोड़ा नहीं नहीं तो सा आनंद की जब ध्यान में बैठते है तब तक तो आनंद की अनुभूति होती है लेकिन बाद में जब कार व्यवहार में फिर लग जाते फिर को बोल जाते हैं फिर वो मन जो है कार व्यवहार में लग जाता है फिर फिर तो तो वो जो आनंद की परिस्थिति या हमेशा बनी रहे फिर इसके लिए क्या अथल तो बात यह है असल बात यह है कि वो जो ध्यान में थोड़ी देर को आनंद मिलता है और फिर खो जाता है तो वो आनंद नहीं है पहली बार सिर्फ दुख अभाव इस बात के फर्क को समझ लेना चाहिए वो आनंद नहीं असल में एक घंटे आपकी जिंदगी की जो दुखों का जाल है आप एक विभिन्न दिशा में काम करने की वजह से उस जाल को भूल जाए व्यक्तताओं की चिंताओं की दुकान की बाजार की संबंधों की वो जो दुनिया है आप एक घंटे के लिए भूल जाए उस भूलने के कारण आपको भ्रम पैदा होता है कि आनंद मिलता है आनंद नहीं मिलता है सिर्फ जो दुख मिल रहा था वो फिलहाल नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से भ्रांति पैदा होती है। वो ध्यान का आनंद नहीं वो सिर्फ ध्यान का दूसरी दिशा में गतिमान होने के कारण जिन दिशाओं में निरंतर रोज जा रहता है उनको भूल जाना ध्यान का तो आनंद जिस दिन मिलेगा उस दिन फिर आप ये नहीं कहेंगे कि वो चला गया वो जाती है तो उसके जाने का कोई सवाल नहीं क्योंकि ध्यान का जो आनंद है वो किसी भी बाहर की कंडीशन पे निर्भर नहीं असल में चीजें आती हैं जाती हैं अगर बाहर की कंडीशन पर निर्भर जैसे सूरज की रोशनी चल रही सांझ हो जाएगी रोशनी चली जाएगी क्योंकि तो वो रोशनी हमारी तो थी नहीं वो सूरज की थी सूरज जब तक था वो थी अब सूरज चला गया वो चली गई आप आए आपके आने तो मुझे सुख मिला आप चले गए तो सुख मिला आपको कब तक बिठा रहूंगा और अगर बहुत देर बिठाया तो बैठने से दुख भी मिलने लगेगा जैसा सुख मिला था बैठने क्योंकि थोड़ी देर में सुख भी उबा देगा और जब सुख उबाता है तो दुख बन जाता है इसलिए सब सुख देने वाले थोड़ी देर में दुख देने वाले बन जाते सुख देने वालों से भी थोड़ा थोड़ा फासला चाहिए बीच बीच में गैप चाहिए तो वो इसलिए दुख देने वाले बन जाते हैं वो गैप छोड़ते नहीं चौबीस घंटे पूरी जिंदगी की कसम खाली के साथ उसी दिन दुख शुरू होगा तो वो जो वो जो जिस दिन वो मिलेगा तो चूंकि बाहर की किसी भी परिस्थिति पे वो निर्भर नहीं है इसलिए बाहर का कोई परिवर्तन उसमें परिवर्तन नहीं लाएगा आप मंदिर में बैठे कि मस्जिद में कि दुकान पे पर कि दफ्तर में इसमें से अगर कोई भी कंडीशन उसके लिए अनिवार्य हो तो फिर गड़बड़ हो जाए नहीं उसके लिए कोई कंडीशन वो अनकंडीशनल है वो आपके भीतर से आ रहा है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है पड़ता ही नहीं फर्क और फर्क पड़े तो जानना चाहिए कि वो इसलिए फर्क पड़ा कि जिसे हमने ध्यान का आनंद समझा वो ध्यान का आनंद नहीं था जिंदगी के दुख से थोड़ी देर के लिए पलायन था घंटे भर के बाहर हो गए थे वो बाहर होना को शराब तो पी के भी कर लेता है वो जरा केमिकल ढंग है बाहर होने का कोई आदमी सिनेमा देख के कर लेता है वो जरा सांसारिक ढंग है बाहर होने का कोई आदमी भजन कीर्तन करके कर लेता है वो जरा धार्मिक धन है बाहर होने तो बाकी बस वो थोड़ी देर के लिए बाहर हो गए ये बाहर कई तरह से हो जाता है बहुत उपाय खोजे जा सकते हैं इसलिए रात की नींद में भी हमको सुख मिलता है क्योंकि तो वो भी बाहर हो जाने का प्राकृतिक धन है जो प्रकृति ने दिया हुआ है क्या आप रात सो गए तो खो गई तुझे इसलिए सारी लेकिन ध्यान का आनंद पॉजिटिव स्टेट है ये सिर्फ निगेशन ये ऐसा है कि सामने बंदूक ले एक आदमी खड़ा हमने लेख बंद कर आप कोई डर ना रहा क्योंकि आंख बंदूक खड़ा हुआ आदमी नहीं लेकिन वो खड़ा है आदमी से आप आँख खोलिएगा वो मिलेगा आपको तब आप कहेंगे जो आनंद मिला था वो खो गया वो आनंद मिला नहीं था वो सिर्फ आप उस आदमी को भूल गए वो बंदूक लिए फिर भी खड़ा था वो कह रहा था आख खोलिएगा तो याद रहेंगे बाजार में आप लौटेंगे बाजार की सारी जिंदगी का उलझाव खड़ा घर लौटेंगे पत्नी बच्चे वो सारा उलझाव खड़ा है तो आपको फिर कहेगा कि आ जाए लेना देना नहीं तो ध्यान को एस्केप मत बनाइए पलायन नहीं है ध्यान और इसको कसो भी समझिए कि ध्यान में जो मिले उसकी अगर अंतर बहने लगे चौबीस घंटे जागते उठते बैठते काम करते खाली बाजार में घर में सुख में दुख में प्री के मिलन में अप्री के मिलन में तब के बीच उसकी धारा बहने लगे सदस्य यानी वो स्वास जैसी चीज हो जाए क्या आप कुछ भी करें श्वास चली गई तब आप समझना कि ध्यान से आनंद उपलब्ध हुआ है नहीं तो इसलिए सन्यासी भागता है इसलिए भागता है सब छोड़छाड़ क्योंकि उसको लगता है कि जो मुझे ध्यान से मिलता है वो घर में आता हूं खराब हो जाए तो घर को तो छोड़कर बात वो परमानेंट एस्केप और कुछ भी नहीं अगर उसको आप घर में ले आओ वो अभी फिर दुखी हो जाए चाहे आप चालीस साल से न फिर आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने एक बात देख ली कि एस्केप घंटे भर के लिए निकल जाता हूं घर से तो सुख मिलता है तो चौबीस घंटे के लिए क्यों नहीं निकल जाऊ चौबीस घंटे के लिए भी कोई भाग सकता है लेकिन फिर भी वो ध्यान का आनंद नहीं होगा ध्यान का आनंद जो है उसमें कोई भागने का उपाय ही नहीं भागने की कोई जरूरत ही नहीं है प्रयोजन भी नहीं है और क्योंकि वो निजी और आंतरिक है इसलिए कोई परिस्थिति उसमें कोई शर्त नहीं लाती, तो इसको कसौटी की मान के चलना चाहिए और जांचते रहना चाहिए कि जो मैं जिसको ध्यान का आनंद कर रहा हूं वो ध्यान का है कि सिर्फ ध्यान परिवर्तन का है इसकी अगर ठीक ख्याल बना रहे तो वो पक्की कसौ है वो खोए ही ना यानी आप उसे खोना चाहे तो भी ना खो सके आप जाएं और लड़ें किसी से और क्रोध करें और फिर भी आप पाए कि भीतर उसके अंतरधारा बही जा रही है और क्रोध बाहर एक्टिंग से ज्यादा नहीं मालूम पड़ रहा भीतर तो वो मौजूद ही है तब आप समझना की वो अब कुछ पॉजिटिव कोई विधायक गति भीतर हुई अनु ध्यान का आनंद मिले तब तो सवाल ही नहीं है की तो उसको हम कैसे स्थाई करें जिसको स्थाई करना पड़े समझना के वो का नहीं जिसको स्थायी करना पड़े वो ध्यान का नहीं है ध्यान में आइए एक शिविर में आ जाइए बिल्कुल सरलता है फिर वो परीक्षा करिए कि बाहर आने से खोजा लेकिन खोजा इसमें एक बात साक्षित में कब उठना कब पड़ेगा साक्षित में वो चेक कब उठना पड़ेगा में पड़ेगा यहाँ से तब निकलना साढ़े छः सब साक्षित में, तो तो में चित्रवृत्तियों का निरोग तो इसके जाता है और क्या सकते क्या मतलब आनंद को लाना तो उसके अधीन की बात नहीं है तो ज्यादा में ज्यादा तो वो साक्षेत्र तो में चित्रवृत्तियों का निरोगा तो में तो इससे अतिरिक्त तो और वो कुछ कर भी क्या सकता है वो आनंद आनंद उसका फैसला आएगा ना उसको।, उसको नहीं उसको लाने से खेचने थोड़ी आएगा ऐसा भी नहीं है असल में डेलीकेट है मामला बहुत नाजुक है और वो नाजुकता ठीक से समझ लेनी चाहिए ये दोनों बातें एक साथ सच है कि वो जब आएगा तब आप पाएंगे कि अपने किए नहीं आया लेकिन जब तक आपने कुछ नहीं किया है वो आएगा ये दोनों ही बातें एक साथ सच है इसलिए मामला बहुत नाजुक है तो कुए जब बाहर निकलता है प्रयास करता है तो प्रयास करे मैं कह नहीं रहा की कुए के बाहर निकलने का प्रयास करे मैं ये कह नहीं रहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो कुएं में है वो भी सागर का हिस्सा है वो सागर को पहचान ले तो में के बाहर निकलना नहीं ऐसे भी कोई कुआ सागर से अलग नहीं जरा नीचे से उसके झरने जुड़े हैं बस इतनी बात कुआ सब ऊपर से ही कुआ है तो नीचे से सब सागर ही है कुएं से निकलने की बहुत बात नहीं है कि कोई कोई -कुए कुएं से निकल के सागर में चला जाएगा वो तो सागर के खोजने की बात है सागर खोज में आ जाए तो कुआ सागर हो जाए कहीं कोई जाने की बात नहीं ऐसे भी कुआ सागर है वो सब नीचे जुड़ा है सब सागर से कुएं की अपनी कोई हस्ती कुएं की अपनी हस्ती नहीं वो जो ऊपर से गोल घेरा दिखता है वो आदमी का बनाया वो नहीं जुड़ा है सागर से बाकी कुआत जो है ना वो जो पानी है कुए का वो सागर से जुड़ा है हजार बागतों अदा से जुड़ा है सागर नीचे से भी उसको दे रहा है सागर ऊपर से बादलों से भी उसको दे रहा है तो सब तरफ से सागर से जुड़ा उसमें कोई ऐसा नहीं कि कटाह है कहीं से कोई रास्ता बनाना है आपको पहचान लेना है कि कुआ ही क्या है अगर कोई पूरा कुएं को ही पहचान ले तो सागर से जुड़ जाए इसलिए इन प्रतीकों को ठीक से समझ लेने की जरूरत नहीं तो बहुत गड़बड़ होती और ये जो मैं कहता हूं कि आपके प्रयास से नहीं होगा सिर्फ इसलिए कहता हूं कि आपका अहंकार मजबूत ना हो तो क्योंकि आपका अहंकार बाधा बनेगा और साथ में यह भी कहता हूं कि आपके प्रयास के बिना ना होगा ये इसलिए कहता हूं कि कहीं आलस मजबूत ना हो आलस बाधा बने अहंकार भी बाधा है आलस्य भी बाधा है और दोनों से बचने की बात आप करें भी और करता भी ना बने आप श्रम भी उठाए और ये भी ना माने कि मेरे श्रम से ही हो जाए श्रम तो उठा नहीं पड़े नहीं तो हो ही गया होता कभी तो उठा ही नहीं होता होता, तो हो तो कब होगा होगा फिर हमारा कोई संबंध नहीं उसकी बात भी करनी प्यार ना श्रम तो उठाना ही पड़ेगा और फिर भी ये जानना पड़ेगा कि मेरे ही श्रम से ना हो जाए क्योंकि मैं मजबूत ना होता चला जाए नहीं तो वो बाधा बनेगा आप श्रम करेंगे और जब आप पाएंगे तब आप कह सकेंगे कि मेरे श्रम से ये नहीं हुआ क्योंकि तो दो कौरी का मेरा श्रम था और जो मिला उसकी कोई तो कीमत नहीं तो मैं कैसे कहूँ वो, वो मेरे श्रम से हो गया तक वो दोनों चीजें सामने आएंगी तभी ख्याल में आएगा था जिसको मिलेगा वो कहेगा प्रभु की कृपा है वो कहेगा मेरे से कुछ नहीं हुआ मुझसे क्या हो सकता था लेकिन जिसको मिला है अगर उसने समझा की प्रभु की कृपा से मिलेगा तो गया जिसको नहीं मिला है उसे तो श्रम करना पड़ेगा असल में उसकी श्रम की ही एक स्थिति उसको प्रभु कृपा के योग्य बना दी जैसे कि हमने दरवाजा खोल दिया है लेकिन दरवाजा खोलने से रोशनी भीतर आ जाएगी ऐसा नहीं है सूरज भी उगा हुआ, हुआ, हुआ होना चाहिए तो रोशनी भीतर आएगी और रोशनी भीतर आएगी तो आप ये ना कह सकेंगे कि हम भीतर ले आए क्योंकि आप तो रातों में भी कई दफा दरवाजा खोल के बैठे रहें और रोशनी नहीं आई तो दरवाजा खोलने से आ गई है ऐसा भी नहीं है दरवाजा खुलना सिर्फ एक हिस्सा है तो रोशनी का आना बिल्कुल दूसरी बात लेकिन दरवाजा बंद रहने से तो रुक भी जाती है ये भी पक्का है बड़े मजे की बात है दरवाजा बंद करके हम रोक सकते हैं लेकिन दरवाजा खोल के हम जरूरी रूप से ला नहीं सकते लेकिन बंद करके जरूरी रूप से रोक सकते हैं हजार सूरज खड़े खड़े रहे बाहर तो कोई फिक्र नहीं हमारा दरवाजा बंद है हमने अपने पर्दे डाल सके तो सूरज कोई दरवाजे तोड़ के भीतर नहीं घटने वाला है फिर इच्छा करेगा बाहर इतनी मैंने कहा नाजुक है और दोनों बातें ध्यान में रखनी दरवाजा खोलना है आपको लेकिन जिस दिन सूरज की रोशनी भीतर आएगी आप ऐसा ना कर सकेंगे कि मैं ले आया उस दिन आप ये कहेंगे कि रोशनी आई अपनी तरफ से काम इतना ही था कि हमने बाधा नहीं डाली से ज्यादा नहीं उठना पड़े